बिहार से आए है और उनकी बात बड़ी दिल को छू गई बिहारी है पर संस्कारी है बड़ा अच्छा लगा सुनकर तो आपसे रूबरू होंगे अभी हमारे साथ है तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब जी मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय भी दें नाम वगैरह बताएं क्या करते हैं जी।, जी जी जी अच्छा लगा बड़ी हा, हा। उस दिन हुई थी जो बहने मिली ये ज्ञान ज्ञान था था ऐसे बहुत था जीवन में जी जी जी आ, तो ये जो ज्ञान जो दीदी मिली हम तो लोगों को कहे कि एक घंटे का हम्म आधा घंटा का समय दीजिए लोगों तो को पास गए ज्ञान कहा की भाई साहब आप कहाँ से हैं जिसे पूछा जाता है कोई भी तो आपका नाम क्या? बिल्कुल बिल्कुल हम तो दीदी से यही कहे कि मेरा नाम आप कहती पांच हजार वर्षो का है हम जानते हैं हर चीज है मेरा नाम क्यों नहीं जानती है नहीं। नहीं। क्लास करने के लिए बोली तो कह की ठीक है नाम आप हूँ तो बड़ी बहन के पास गयी तो बोली की ये देखिए नए है पगड़ी उगड़ी बाने पर एक नाम क्यों नहीं जानते है हम यही कहे दीदी अब तो माँ है ज्ञान का माता है तो हम आपको तो नाम रखना होगा कि आप बालक और कि लड़का जैसा बातें कर रहे छोटा बच्चा के तरह इसी में मेरा नाम छुपा है आहा। आहा। तो पढ़ते उसको पकड़ लिए इसी में है तो उसमें लाल बाबू प्रसाद नाम लाल बाबू रखे वो लिख दी, उसको याद हो गया तो हम लोग जन्मो जन्मो से इसमें मगर हम कहते हैं हुए जिस तरह हनुमान जी को जगाने के लिए हाँ, तो जानकी को माता को मराना पड़ा ना जानकी माता कौन है ये ज्ञान जानकी माता है जो ज्ञान को जान जाता है पवन सुख हनुमान मैने पवन के मानी हवा से ये ज्ञान आता है तो हम लोग को बोली के क्लास करना पड़ेगा तो जानकी माता आने लगी और वही हवा से वही ज्ञान को पवित्र बनो योगी बनो की बनो आधा घंटा बिजनेस करते थे उसी से समय निकाल कर हम रोज अपना कुर्सी ले जाते थे दीड़ी दीड़ी दीड़ी थे के ख़लास करते और धीरे-धीरे अपना जीवन को पवित्र बनाए बाल बच्चे परिवार भी है बच्ची है एक बच्ची सी ही है एक कुछ बिजनेस हमारा जनरल अच्छा जनरल स्टोर है जी जी बात अच्छा ऑल इन वन जो लेंगे सब पूरा मार्केट अच्छा अच्छा अच्छा इसे पता है है चोरसिया मार्केट पूरा गाँव में ही है हा, हा, हा। और अच्छा उसमें सारा है ओके अपना जी जी जी यही है बाबा मिले तो क्या ऐसे नहीं होगा hmm. गुरुवार को भोग लगाते थे hmm. तो उसने कहा कि ठीक है तो भोग लगाकर अपना बांटते थे इससे नहीं होगा इससे और विस्तार में जाओ एक बैटरी वाला गाड़ी लिए उसका एजेंसी लिया अच्छा अच्छा एक अपना जीवे रख लिए रोज फल लाते रोज बाबा का भोग लगाते अरे ah. वाह लाते होलसेल में ah. भोग लगाते है गाँव गाँव छोटा छोटा बच्चा है बुजुर्ग है जिसको चला नहीं जा रहा है दस गाँव रोज जाते हैं अच्छा अच्छा दस गाँव जाते हैं उसमें कोई एक दर्जन लेगा तो कुछ पैसे दे देते हैं है तो कुछ पैसा आ जाता है ना और हुँ, हुँ। तो कुछ पैसे और वो बच्चे लोग पैसे तो देंगे नहीं हम्म उनको तोड़ तोड़ के जो है चाहे जो जो भी मिल गया सबको प्रसाद देते है किसका प्रसाद है भाई तो ओम शांति अरे किसकी शिवा है तो धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई आरे पढ़ते पढ़ते ऐसा चीजें दुआ मिलता है सेवा करने से कहा मिला दुआ मिला लोगों में वो लोग महात्मा जी है, है सारे लोग हाथ जोड़ते है आते हैं प्रेम करते हैं भाव करते हैं मतलब ये एक सागर की तरह उमड़ने लगा तो हमको भी बड़ी खुशी हुआ दुकान पे भी केला वोला टांग देंगे बच्चा तो उसको तोड़ के दे देते है क्योंकि आज हम लोग भोजन को भुला गए हम लोग का अर्धवा डेढ़ सौ बरस था कितना था डेढ़ सौ बरस।, <laughs> बरस का तो हम कब थे सच्चू में जब हमें समझ बुझता तो हम डेढ़ सौ जीते थे तो, तो पेड़ पौधों को खाकर जो आज का पेड़ का कितना है डेढ़ सौ वर्ष है hmm. तो हम लोग जो पेड़ से जब यूज करते थे तो डेढ़ सौ बरस था तो हमारा जब डेढ़ बरस था तो आनंद का रोग नहीं था क्यूँकी पेड़ जो है अढ़ाई बजे के बाद ऑक्सीजन देता है तो पहले सौ पेड़ पे एक आदमी इंसान थे ऑक्सीजन मिलता था तो उड़ते थे <laughs> हम लोगो को कोई चीज का भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ता था उसका सुगंध से जीते <laughs> थे। तो डेढ़ सौ बरस तक हम जीते थे कैसे उसका ऑक्सीजन बहुत मात्रा में मिलता था अब क्या हो गया कि एक आदमी सौ आदमी पर एक पेड़ हो, <laughs> हो गया है पौधे हो रहे हैं छोटा से लेकर से बड़ा हम लोग का ऑक्सीजन के कमी होने गया। तब हम लोग भोजन पानी करने लगे पका कर खाने लगे चाहे जैसे होगा ये सब हमके भगवान ने सच कार्य किया कि तुम्हें फिर से ये दुनिया बसानी होगी फिर से लोगों को जानता है कुरकुरे बिस्कुट मिक्सर जो बीस भरा है कुछ -कुछ के ना बिस्कुट है तो सबको गाँव गाँव में जाकर बोलते हैं बच्चे देखो ये फल खाओ अब क्या खाना है अब सज्जु गा रहा है ये फल का खाओ माता फल ले लो चावल दे दो मगर ले लो एक दर्जन ले लो दो दर्जन ले लो अपने बच्चे के लिए तीन पीस भी ले लो मगर कुछ ले लो ये भगवान का रथ आया है प्रसाद है ले लो सारे बहने घर से निकल कर लेती है और चावल दे, दे, दे कोई गेहूं दे, दे देगा गाँव में यही होता है ना क्या करते है उसको फिर से अपना आश्रम में ले आते हैं उसको भोजन बनाते हैं नहीं तो उसको बेच कर रह, फिर फल देते हैं ऐसे ऐसे हम लोग डेढ़ बरस जीते थे फिर वही नई दुनिया आने वाली बाबा यही चाहते हैं कि प्रकृति में थे जैसे हमारी गाड़ी है चौहड़ा किसमी सारा गाड़ी में ला दे लेते हैं। उसमें सारा खजूर है अखरोट है जो भी मांगता है उसको हम जो खरीद रह रहता वही रेट दे में दे देते हैं कम से कम खाएगा हाँ सबको पहले तो बांटते हैं तब उसको देते है तब दिनचर्या यही हो गया हमारा और हम दुनिया को यही चाहते है हमें दुनिया निरोगी दुनिया हो डेढ़ सौ वर्ष वाली फिर वही हो ये बीज है जब हम बीज हमारा बोहेंगे तो हमारा फल जरूर होगा सोच से ही दुनिया बदल आज बर्मा बाबा ने इतना अच्छा सोचा तभी इतना आज विस्तृत हुआ अगर वो छोड़ देते दुकानें चलाते वो अपना ठगने ही के पेड़ पे रहते है गिरे जो रात कहा से हम लोग बनते हैं उन्होंने यही काम अपना हम भी लगा कि जब वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं करेंगे हम भी तो इंसान हैं। जब एक इंसान उमीर में कर सकते हैं, हमको भी 45 बरस में ज्ञान मिला <laughs> तो, तो, तो, तो, तो लगा की कुछ अच्छा होना चाहिए जी जी तो जी भाव प्रेम आदर सत्तार मेरा भाव करुणा पेड़ में क्या होता है सहन शक्ति होता है पेड़ पे जाइएगा तो पहले तो क्या देता है ऑक्सीजन देता है अपने घामा में रहता है दूसरों को छांव देता है और समय पर फल भी देता है क्या देता है फल भी अब झटहरा भी मारिएगा तो क्या देगा पान जी फल देता है तो जो हमारे फल जो होते हैं उपलब्धायी वो जो हम खाते हैं हमारे में सहन शक्ति आता है क्या होता है इसीलिए हम सबको कहते हैं की भूजी मलाई ये सब क्या है कि हमारे हानिकारक हो जाता हमारा लीवर जो है ना मोटा हो जाता है इसे भाई है देता ये का जो चर्बी है ना बहुत छोटा है हम लोग का सबसे बड़ा है मनुष्य जोनी जो बना है ये तो सबसे लंबा हमारा है इसलिए हम लोगों लोग पचाने में ज्यादा देरी लगता है फ्रूट आइटम जो है फल फूल है वो जल्दी पच जाता है इसलिए गांव में हम प्रचार करते हैं कहते हैं की देखो भाई फ्रूट तो जरूर खाओ इससे क्या होगा की आपका बैर का पेड़ लगाओ अमरुद लगाओ केला लगाओ, गांव-गांव पे मीटिंग करके सबको बताते कि आपका जमीन है ये सब आपका बाल बच्चा नहीं खा रहा है आप कीन के बाजार से खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो लोगों को प्रभाव पड़ता है लोग आते हैं क्लास भी करते हैं, माग्य पे में लोग भावना भी देते है की आप जो करे सब है बच्चा भी लोग जो नहीं खाता तो वो भी आज फल आता है स्कूल के बेरा निकलते है सारे बच्चों को स्कूल में लगा देते है गाड़ी सब बच्चों को अपना देखो कुरकुरे मत खाओ ये देखो खाने से लीवर मजबूत होता है होता है तो हमारा भोजन भी एक संस्कार है हम कहते हैं कि भजन करने से साधु महात्मा को भी बटोरते हैं तो कहते कि तो भजन गाने से कुछ नहीं मिला आप लोग ये प्रसाद खाइए भोजन से ही भजन नहीं गाना होगा जब भोजन मिल जाएगा तो आपका भगवान जरूर मिल जायेंगे भाग बन जाएगा आपका ये दर्शा नहीं होगा तो हम यही चाहेंगे आप यहाँ आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो हमको पता नहीं परमात्मा ये निराकार कैसे आप लोग का दर्शन करा दिए बहुत बहुत हेल्दी है की हम तो यहाँ सौभाग्य है मेरा यहाँ आने का अवसर मिला सर जी मिले <laughs> हाँ। ऐसा ही हमेशा सबको प्राप्ति हो ऐसा बुद्धि विवेक हो क्योंकि बेसत्संग विवेक नाम कृपा भी सुलभ जाये ये जो राम आत्मा है ये सुलभ कर देते हैं क्या खाना है क्या पीना है कैसे जीवन जीना है ये क्लास में मिला। बाबा ने आज भी कहा टीचर क्या होती है क्लास इंतजार करती है समय से जाना तो बाबा हम बाबा मैं बचपन में क्लास करते थे टीचर इन सच की होता है तो हम बचपन से जब से अब तो ज्ञान में चले डेली क्लास करते करतेब हमारा काम है क्लास करना स्नान करके मेडिकेशन करके और जो भी बेटा है दो चार भाई मिलते हैं तो फल का रोज बोर लगाते हैं सबको अपना आदर भाव मिलते हुए हम तो यही लगता है कि मिल से बड़ा दुनिया में कोई चीज भाग ही मिल गया जिस चीज से भाग बन है तो भाग बनता है दुआ से दुनिया कैसी बनी है दुआ से तो जितने का होगा क्योंकि हम सब एक ही परिवार परिवार से इतना परिवार बने कोई अलग नहीं है तो जी, आप जी, जी, जी जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आई यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो शिव पिया, ओ मेरे शिव पिया तेरे बिन कहीं ना लागे जिया अपना बना कर जीना सिखा दिया सदगुणों से श्रृंगार बनाकर स्वर्ग का वर्षा दिया ज्ञान की वर्षा कर जीवन हर्षा दिया भर दिया अकेले जीतने की हिम्मत दिया ओ मेरे शिव भिया बुझते दिए को रोशन किया तूने वो सब दिया जो किसी ने ना दिया तेरी याद का दिल में जले दिया ओ मेरे शिव पिया तुम बिन जिया तो क्या जिया shubhtiya नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है चौरासी जी का बहुत ही सुंदर अनुभव सुना आइए अनुभव के इस यात्रा में आगे बढ़ाते हैं अभी नेपाल से हमारे साथ शंभु जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे आप वहाँ पर सब्जी मंडी में मुख्य रूप से अपनी सेवा देते हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका भी तो बहुत बहुत स्वागत है शंभु जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कैसे ब्रह्म कुमारी से संपर्क में आप आएँ और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं पहले हमारा माताजी उसमें प्रवेश किए अच्छा प्रवेश करते हम बहुत किए पहले शुरू में अच्छा। बहुत क्या चीज चीज लाते थे हम थे ऐसा होते होते हम अब अबनी भी खाते थे चोट भी खाते थे पहले शुरू में अब जब बाबा को प्रवेश किए चार दिन पोस्ट किए है दीदी जी करा दी हैं। परकर, ओहो, बहुत गलती गौत की हम हम को वो तो माता जी अभी देवी ऐसा है, है माता जी आ, है, अभी आए हैं क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया माता जी भी आए हैं लड़का भी आए हैं लड़की भी आए हैं ओह बहुत सुंदर जो सेवा कर रहे हैं हम्म नहीं हम नहीं कर रहे बाबा कर रहे हैं हम को तो निमित्त है बिल्कुल बिल्कुल निमित्त होकर अब इस जगह में सात सात बेर आ गए हैं बाबा घर में और बाबा के पास हम लोग हमको बहुत अच्छा लगा है पूरा हमारा परिवार को पूरा चुप एकदम अच्छा देख रहे हैं किसी से मतलब नहीं है किसी से खाना नहीं है किसी से वो हमको बहुत अच्छा लगा है बाबा से जाने के लिए तब ये हो कैसा आदमी है चला गया ये इतना धुतुर आदमी था <laughs> वहाँ पर नेपाल का आदमी सब हमको पूछ रहा था वो ऐसे ऐसा है अब लोग सात दिन का कोच लीजिए जाके बुझिए केरे उजला शॉर्ट उजला साड़ी पहनना नहीं है कोस लीजिए तब आपको धीरे धीरे धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा तब बोलते तब बहुत आदमी प्रवेश किया चलते तो बहुत आदमी प्रवेश भी किया है अभी अभी ग्रुप में हम लोग तो अट्ठाईस आदमी का ग्रुप लेकर आया है और बाबा का अभी हम सब्जी मंडी में आई कर्मचारी सब सब सब्जी का करते हैं और, भी पास में है पांच में। हैं। और नेपाल सरकार 50 परसेंट और यहाँ मंडी से आमदनी होता है उसके आमदनी से वहां देते है और वहाँ दीदी के खबर भाई जी सब्जी <laughs> क्या करे बाबा तो दे देता है सब्जी ले जाओ पर भेज देते हैं बाबा को भी कल्याण है हमको तो भी कल्याण है और इसमें हम बाबा को लिए शक्ति है दे, दे रहे हैं अभी बाबा को को लगाने के लिए में लगा जी जी को दी हम तो न लगाएं, को दी, लगा। बिल्कुल बिल्कुल लगा, लगा दीजिए चलिए शंभू जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लगा हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच ओम शांत चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां हमने दो विशेष आध्यात्मिक अनुभव आपको सुनाए हैं आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो मैं चाहूंगा कि आप इस अनुभव को करना चाहते हैं तो आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाइए और इस तरह का बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कीजिए इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलता हूँ एक नए यात्रा की ओर तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते हम आ सुनते रहो मुस्कर रहो